लोका ने पंचीकृत पंचमहाभूता विराट आत्मजन चिता देती है ये लोक है पंचीकृत पंचमहाभूतात्म का विराट है सृष्टि के समय में पांच भूत की आकाशवादी की उत्पत्ति होते है अपचीकृत भूते शिक्षक आगे पंचीकरण हो करके महाभूत बनते हैं ये सारा लोक तो ये पंचीकृत पंचमहातात्मक है

भौतिक विराटात्मक प्रथम करते सप्तीपा तो सा पृथ्वी अभवत पृथ्वी रूप होगी विराजो जन्म संकर्तिश विराटत्ति ये अंगीकारा अशेषदीपोपेता पृथ्वी सर्वोकात्मक विराट गोचते अशेष दीपोपेता पृथ्वी सर्वदीपी

त्मकोकृत भूतात्मक जितने सब सर्वोक वह विराट को विराट शब्द से कहते वही सर्वोकात्मक विराट उच्य च शब्दन विराजोि कि अंतर्भाव विराज ही विराज सत्य

विराट विराजो विराज बनता है विराट हिरण्य गर्भ पुरुक्त अंड हिरण्य गर्भ को ही अंड शब्द से आया जो श्लोक आया नारायण पर अंडम अंड सबसे से क्या लिया था हिरण्यगर्भ गर्भ जो हिरण्य गर्भ से शब्द से कहा था पुरुक्त अंड हिरण्य हिरण्यगर्भ में विराट का अंतर्भाव हो जाएगा शिक्षा है हिरण्य स्थूल है विराट

विराट का सूक्ष्म हिण्यगर्भ अंत संभव अतः संभव का होते परिस्या द्वारा जगत अखंड एक अंतर्भा सच्चिदाननत्मना से महिम्मी तिठति परमात्मा

जगत की उत्पत्ति करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता स्व आज्ञा खाली आज्ञा है आज्ञा का अर्थ कोई शब्द प्रयोग नहीं है ईचा इच्छा संकल्प मात्र से जगत अशेषम उत्पाद्य सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति करके स्वात्म एवं अंतर्भाग्य अपने ही स्वंतर्भूत है सारा जगत तो अपने से भिन्न नहीं क्यूंकि परमात्मा स्वयं निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है

निमित्त कारण होता है शुद्ध ब्रह्म जब सप्तान माया को उपाधि रूप से स्वीकार करता है तो निमित्त कारण होता है वही परमात्मा ही उपादान कारण होता है जब तो तम प्रधान प्रकृति को उपाधि रूप से स्वीकार करता है योग तो पर माया जगत यदादान माया तामसी निमित्तम शुद्ध सत्ता उच्चते ब्रह्म तथिरा

ये सब उपादान, कारिये। कारिये उपादान का निमित्त काम होता है संपूर्ण जगत उत्पादन करने से उपादन कारण के अंतर्गत होता है कार्य कार्य उपादान कारण के अंतर्भूत है जैसे घटक उपादान कारण मिलते है मृत्यु के अंतर्भूत है घटक इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मा उपादान कारण से स्वात्म एवं अंतर्भाग्य अपने अंतर्भूत है कार्य अखंड एक रस सच्चिदानंद आत्मना और जो परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है अखंड एक

शब्द रूपे चिद रूपये आनंद रूपये सत्य अलग चित अलग नहीं जो सत्य है वही चित है वही आनंद ही। तो एक अर्थ के लिए तीन शब्द प्रयोग होता है व्यावृत्य भेदा सत्य कहेंगे तो वो असत्य नहीं है असत्य की निवृत्ति करने के लिए सत्य कहा गया चित कहा गया जड़ नहीं जड़ की व्यावृत्त निवृत्ति करने के लिए चित्त कहा गया एक ही व्यक्ति को तो शब्द कहा गया किसने

असत्य नहीं है जीत कहा गया किसले तो जड और जड़ नहीं है और अनंत कहा है इसलिए और परिचन्न नहीं असत्य की व्यावृति करने के लिए जड़ की व्यावृति करने के लिए परिचन की व्यावृत्ति के लिए तीन शब्द क्या आ गया किंतु अर्थ एक ही वो सत्य वही जीत है वही अनंत है अखंड अवै बने सचिदानंदात्मा ना से महिमी अपना जो महिम स्वरूप है उसमें रहता है

उसका कोई आश्रय नहीं कोई सहिम नहीं और सौ महीने कहेंगे तो, तो, तो, तो, तो, तो उसमें स्वयं आश्रय ये भी अर्थ नहीं अथवा न महीने नहीं सका कोई आश्रय नहीं सरुपिद्धिता पर अतः तो नारायण शब्द न अभिधेय उत्तम इसलिए मंगलाचरण भगवान भाष्यकार ने जो प्रयोग किया गीता भाष्य लिखने के पहले ये मंगलाचरण भगवान का भाष्यकार का है नारायण पहले प्रयोग है

तो नारायण शब्द ना कहने के अभिप्राय क्या है अभिधेय मुक्त ये गीता शास्त्र का अभिधेय अर्थ अभिधेय से अभिधेय अभिधेय वाच्य अभिरो गुणों का विषय शास्त्र का विषय नारायण अभिधेय मुक्त नारा ना? एवं नारा जीवाद वाक्य

नारायण शब्द कैसे हुआ नर को ही नारा का प्रज्ञा दिवशन नर ही नारा हो गया जीव नारा का क्या अर्थ हुआ जीव जीव है वाक्य में एक तम और एक तत्पदे त्व का वाच्य होता है जीव चिताभाव पद वाक्य तेसाम अयनम तेसाम का जीवा नाम तम पद

चैतन्य का जो प्रतिबिंब है ये स्वपद का वाक्य है उनका आश्रय अयनकार प्रतिष्ठान चिताभाष का अधिष्ठान जैसे प्रतिबिंब का अधिष्ठान बिंब ही प्रतिबिंब बिम्ब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है चिताभाष स्वपद का वाक्यर्थ वही जीव है उन सब का अधिष्ठान ब्रह्म है तत्पद वाच्यम परम ब्रह्म है वाच्यम परम ब्रह्म तत्पद से उसको लेना

तत्पद वाक्य जो है, का है उसमें थोड़ा भेद होता है वाक्यर्थ होता है ईश्वर लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को लेना तत्पद का लक्ष्या रहना है तथा तो कल्पित अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप अभा वाक्य से कल्पित लक्ष्य ब्रह्म मतृवाद ब्रह्मत्मिक विषय कल्पित होता है जीव चिरास जीव <coughs>

कल्पित कल्पित की सत्ता अतिष्ठान से अतिरिक्त ओके कल्पित से अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप अतिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं राज्य में सर्प कल्पित है तो राज्य में जो सर्प कल्पित है राज्य से अतिरिक्त उसकी सत्ता राज्य को हटा दो सर्प दिखेगा रहेगा राज्य <karpita>, से अतिरिक्त सत्ता सर्प की नहीं है सर्वत्र अतिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता स्वरूप

कल्पित कह कि है ही नहीं यहाँ कल्पित है कौन जीव वाच्यार्थ सीधाभा उनके अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं जो सीधा है वास्तव क्या है जो जीव है उनका लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य वाच्य से कल्पित है वाच्य चीधा कल्पित है जीव का स्वरूप क्या है मालूम ये चैतन्यम यद अधिष्ठानम आगे श्लोक मालूम लिंग देहस्य है

न जीव का पूरा अर्थ उसमें आया चैतन्य अधिष्ठान हो गया चैतन्य कोई भी वस्तु है तो उसका अधिष्ठान चैतन्य चाहिए जो अधिष्ठान चैतन्य के ना चैतन्य में अदिष्ठान उसके ओर लिंग अध्यक्ष जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शर्य में पांच ज्ञानेन्द्र पांच कर्मेन्द्र पांच प्राण और

मनोभूति सत्रह हो गया और अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा शिक्षा लिंग देना शिक्षा लिंग दयाक्ष्म के अंतर्गत अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिम्बर चिताभा से ये समुदाय को जीव सब्दिता स्थल सर्वे का नाम नहीं लेकिन उसको छोड़कर चले जाता मरते समय जो भी जीव रहता है तो ये संघ हो गया जीव उसमें बातचार्थ हो गया चिताभाष और वो लक्ष्य हो गया अधिष्ठान चैतन्य

वाच्यार्थ सिदावास कल होने पर भी अधिष्ठान चैतन्य कल्पित नहीं है, घटा घटाएगा स्थान उसके साथ ब्रह्म की कहता है पद के, के लक्ष्यार्थ के साथ ब्रह्म की एक वाच्य कल्पित से वाच्य चीधावास कल्पित होने पर भी लक्ष्य से लक्ष्य है ब्रह्म मातृ लक्ष्य ब्रह्म शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मातृ ब्रह्मात्म एक अत्र

ब्रह्मत्मकता एकता विषय अच्छ्यते हैं ब्रह्मजीविकेकता है विषय विषय भावंधन आ गया विषय विषय भावध शास्त्र हो गया विषयी विषय से विषय हो गया ब्रह्म जीव ब्रह्म ब्रह्मिकता क्या हो गया

जीव ब्रह्मात्मिक विषय विषय क्या हो गया शास्त्र का ब्रह्मात्मिक ब्रह्म आत्मा की एकता विषय अत्र सूचत ब्रह्म आत्मा की एकता है विषय तो और शास्त्र हो गया विषय विषय अर्थात विषय विषय भाव संबंध शास्त्र के साथ विषय का क्या संबंध है विषय विषय भाव विषय हो गया ब्रह्मात्मिक और विषय हो गया शास्त्र विषय विषय भाव संबंधित ध्वनित

शब्द से नहीं कहा गया इसे ध्वनि आवाज है उससे समझ लेना इसे ध्वनि ध्वनि से घोषित हुआ शब्द से नहीं कहा गुंजन से सूचित हो गया नारायण ना, इतने कौन से जो नारायण नारा हो गया जीव उनका अधिष्ठान नर ही नारा सबसे मन नारा उनका अयन अयन का होता अधिष्ठान जीव का जो अधिष्ठान है

जीवों का अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध है वही ब्रह्म है वही नारायण है इतने कह से जीव का जो वास्तव लक्ष्यार्थ है वही ब्रह्म है ये सूचित हो जाने से परमात्मी पर ना। के गीता शास्त्र का विषय है इसमें तात्पर्य ये सोचित हो परो अभ्यक्ता नारायण कैसे अभ्यक्ता पर अभ्यत से पर कह क्या कहते हैं अभ्यर्थ क्या है माया माया से पर कहने से माया का संबंध उसमें है ही नहीं

तो वास्तव तो नहीं, है के संबंध जो माया विशिष्टता है माया से विशिष्ट कैसे होगा माया से विस्वस्त उसका संबंध नहीं किंतु किन्तु व्यावहारिक जगत दिखता है तो माया के कारण दिखता है तो माया का भी जो संबंध है वो भी आध्यात्मिक संबंध पारणार्थिक माया का संबंध है ही नहीं माया नामकों को अलग वस्तु है ही नहीं जिसमें माया संस्पर्शभावक् माया संस्पर्श उसमें ही नहीं शुद्ध में

सर्वानर्थ निवृत्तिया अनर्थ की निवृत्ति सर्वानर्थ की निवृत्ति ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाएगी परमानंद आविर्भाव लक्षण मुख्य भी विभुक्षित हो परमानंद आविर्भाव परमानंद की उत्पत्ति आविर्भाव परमानंद के आविर्भाव प्रकट हो जाना और ज्ञान से है और आविर्भाव हो जाएगा किससे ज्ञान से तो ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाएगा तो परमानंद का आविर्भाव हो जाएगा वही मुख्य है

दो हो गया अनर्थ अनिवृत्ति और परमानंद की अभिव्यक्ति माया संस्पर्ष है तो अनर्थ है ही नहीं अनर्थ अनिवृत्ति माया के लोग एक दुख ध्वंस अनर्थ अनिवृत्ति केवल है किंतु केवल अनर्थ अनिवृति के ध्वंस अभाव रूप है अभाव रूपा मुख्या नहीं अभी तो परमानंद की अभिव्यक्ति इसलिए वेदांत में अनर्थ अनिवृत्ति है और

परमानंद के अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति उत्पत्ति कहीं तो नाश हो जाएगा अभिव्यक्ति आविर्भाव ये मुख्य भी विवक्षित तो है इसको याद रखना जिनको ये मालूम नहीं मोक्ष का स्वरूप है सर्वानिवृत्ति और परमानंद के अभिव्यक्ति यही मुख्य विवक्षित हो या से अतिथ ही नहीं अज्ञान नष्ट हो गया तो अभिर्भूत हो गया तेना चाह तत्काम अधिकार दिता गीता शास्त्र श्रवण करने के लिए अध्ययन के लिए किसका अधिकार है तत्काम

जो मुख्य चाहता है परमानंद की अभिव्यक्ति परमानंद जो चाहता है अनर्थ निवृत्ति ऐसे सर्वानर्थ निवृत्ति संपूर्ण अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति तो और परमानंद की प्राप्ति जो चाहता है वही गीता शास्त्र अधिकारी परिशिष्टे नु शब्द वास्तव अद्वित आवेदित अंध्य अंत तु इमे लोग तू जो दिया है तू शब्द से

वस्तु वस्तुन वास्तवम अद्वितम आवेदित वस्तु वास्तव अद्वित अंदर से लोका सेवा जमीज ये सब इसे तो दिखते हैं ये सब जीव दीव पृथ्वी उसके अंदर दिखते तो है किंतु वास्तव नहीं वास्तव क्या है अद्वितय भ्रम तू शब्द से उसको तो कहते वास्तव अद्वितम आवेदित ज्ञापित वस्तु द्वारा

परम विषयत्म तज ज्ञान अनुष्ठाया इसलिए ब्रह्म है वस्तु जो गीता शास्त्र का परम विषयत्म ज्ञान अनुष्ठा है गीता शास्त्र का विषय परम विषय वस्तु ब्रह्म का जो ज्ञान अनुष्ठा है, है, है ज्ञान अनुष्ठा है परम विषय दो निष्ठा है गीता शास्त्र के लिए विषय एक एक परम विषय है ज्ञान अनुष्ठा

और एक होता है गौण रूप तो तो से कर्मनिष्ठा तो, तब उपाय भूत कर्म निष्ठा याद नहीं कर्मनिष्ठा उपाय कौन होगा कर्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा क्या कहेंगे उपेय उपेय उपाय रूप दो तो निष्ठा कहेगी ज्ञान निष्ठा हो गया उपेय उसका उपाय भूत तो कर्मनिष्ठा

कर्म निष्ठाया अभातर विषय तम तो शास्त्र का विषय मुख्य विषय हो गया परम विषय हो गया ज्ञान निष्ठा और विषय हो गया कर्मनिष्ठा अभांतर उसके अंतर्गत गौण इस अर्थात उत्तम अर्थ से ये भी कहा गया इस मंगलाचरण के द्वारा इसके अवधे में समझना ग्रंथ आरंभ करने के लिए अनुबंध होता है चार संबंध अधिकारी से विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी

विषय प्रयोजन बिना अनुबंधम ग्रंथाधु मंगलम नहीं विशिष्ट ग्रंथ के पहले अनुबंध चार्य होना चाहिए अनुबंध के बिना और मंगलाचरण के बिना ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता है ग्रंथ के चार्य अनुबंध हो गया पहले विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन विषय अधिकारी संबंध चयोजन विषय हो गया क्या है विषय हो गया ब्रह्मिक

नारायण करके श्रमात्मिक ग्रंथ का विषय हो गया और विषय संबंध संबंध क्या है विषय विषय भाव संबंध विषय हो गया परमात्मिक ग्रंथ हो गया विषय अधिकारी अधिकारी हो गया जो जीव भावी के ऐक्य से होगा मुख्य मुख्य होगा अनर्थ निवृत्तिया माया परो अपेक्षा दिखा करके माया संबंध रही है अशेष अनर्थ निवृत्तिया परमानंद की अभिव्यक्ति योग्य

प्रयोजन है प्रयोजन ग्रंथा और अधिकारी कौन होगा जो चाहता है जो मोक्ष चाहता ही प्रयोजन प्रयोजन क्या है ग्रंथेगा मोक्ष विषय क्या है परमात्मिक प्रयोजन क्या है, है। और मुख्य क्या स्वरूप क्या है अशेषनर्थ निवृत्ति और परमानंद की अभिव्यक्ति और अधिकारी कौन होगा जो चाहता है प्रयोजन मुक्ष जो चाहता है मुमुक्ष अधिकारी मुमुक्ष अधिकारी विषय हो गया है

ग्रंथ के साथ उसका हो गया विषय विषय संबंध और अधिकारी कौन होगा मोक्ष प्रयोजन क्या है मोक्ष ये संबंध अनुगंध चाह आगे ननु नैव साध्य साधन भूतम निष्ठा अत्र भगवता प्रतिपाद्यते थे भगवान निष्ठा दो निष्ठा की प्रतिपादना की ऐसा तो कहीं शंका करते है ऐसा तो नहीं दिखता

परार्थम् देवक्यं वसुदेव आविर्भत्य साधन मध्यम प्रशासमहिम प्रेरित अनूमा या तो निष्ठा प्रतिपादन नहीं भगवान प्रथना की तो भगवान ईश्वर ने

अवतार लिया भूमि भार और अपहार्थम कु में भार हो गया था अधिक भार को अपहार करने के लिए भूमि पाप अधिक होता है असर लोक अधिक हो जाए जो धर्म की हानि होती यदा ही धर्म से अब अवतार होता भूमि भार और के लिए वसुदेव न देवान आगे होता है वसुदेव के द्वारा देव के गर्भ में आग्रीभत हो गई प्रकट हुए होते

भक्त अनुग्रह करने के लिए भक्तों के करने के लिए होने होने पर ही। आकार ही तो ऐसे प्रकट तो होते नहीं। होते।, होते उसके लिए दादर थे मध्यम प्रशासित महिमान प्रेरित हो तादर थे क्या, क्या होता भूमि भार अप करने के लिए निवृत्ति करने के लिए

दुष्टों को नष्ट करने के लिए मानने के लिए मध्यम प्रथा प्रथा का पुत्र मध्यम पुत्र कौन है अर्जुन प्रतिमा महिमानम महिमान प्रथित महिमा यश्य जिसकी महिमा विख्यात है अर्जुन है उसको तुम उसको प्रेरणा देने के लिए उसको प्रेरणा देने के लिए भूमि भार अपने के लिए दुष्टों को मानने के लिए अर्जुनों को प्रेरणा देने के लिए यहां उसको प्रेरणा देने के लिए

दो धर्म का अनुवाद करके भगवान कहते अर्जुन को समझुदा करो दो धर्म का यहाँ विधान नहीं है अभी धर्म और यह अनुद्य मान दो धर्म है प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म दोनों धर्म का यह अनुवाद किया गया अनुवाद क्या मतलब उसका विधान नहीं प्रतिपादन नहीं शंका करने वाला कहता है एक होता है अपूर्व का विधान करेंगे तो विधि विद्यु अत्यंत तो मता और अनुवाद होता है

जो पहले ज्ञात है अनुवाद है ज्ञाते है तो अनुवाद अवधारित है निश्चित होता है तो अनुवाद होता है अन्य शास्त्र में कहा गया है उसका ये अनुवाद कैसे कर दिया तो यहाँ तो विधान में शंका करते है अथो तो नाश्य शास्त्र से निष्ठा स्वयं परापर विषय भाव अनु तो मालम तो इसलिए शास्त्र का परापर विषयत्व तो निष्ठा दो ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा

ये दोनों निष्ठा शास्त्र के विषयत्व को प्राप्त करेंगे परापर विषय भाव विषय भाव कहते विषयत्व पर विषयत्व किसमें और अपर विशेषत्व तो, कर्मनिष्ठा अवयवाय परम विषयत्व ज्ञान अनुष्ठा ने अवांतर विषयत्व कर्मनिष्ठा है दोनों के एक साथ कहते परापर विषय भावम परापर विषयत्व पर विषयत्व कत्य

अपर विषयत्व तो कर्म निष्ठा में तो निष्ठा दापर विषय भाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे अर्थात निष्ठा द्वय में परापर विषय तो नहीं आएगा जो पूर्व सिद्धांत ने कहा दो निष्ठा है कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा निष्ठा द्वय में परापर विषयत्व परापर विषय भावम ये दोनों को परापर विषय भाव को निष्ठा अनुभव नहीं कर पाएंगे अनुभवी तो न समर्थम

अनुभवित तो मलम पर्याप्त नहीं अर्थात निष्ठा द्वय में परापर विषय तो आएगा ऐसा जो आपने कहा वो ठीक नहीं शास्त्र का विषय परापर निष्ठा है शास्त्र के शास्त्र का जो तात्पर्य निष्ठा दो्व वो पर और अपर ऐसा नहीं है दोनों निष्ठा में परापर विषय नहीं आ है अर्थात निष्ठा दो का करता तो निष्ठा

परापर विशेषत्व को अनुभव करने के लिए समर्थन की क्योंकि दोनों निष्ठा का धर्म का तो यहाँ अनुवाद किया गया प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म ज्ञान निष्ठा या निवृत्ति कर्म निष्ठा या प्रवृति ये दोनों धर्म का तो अनुवाद किया भगवान ने न की विचरण किया गया तो शास्त्र के निष्ठा जो तो है परापर विशेषत्व कैसे अनुभव करेगा शास्त्र का विषय ये कैसे होगा वो तो प्रतिपाते ही नहीं

विषय कौन होगा जो प्रतिपाद्य है जिसका प्रतिपादन क्या जाएगा यहाँ तो निष्ठा दोनों निष्ठा का अनुवाद क्या गया ना कि प्रतिपादन पूरा किसी कहता है प्रतिपादन करेंगे तो विषय होगा यहाँ प्रतिपादन है ही नहीं उसको तो अनुवाद कर दिया केवल अर्जुनों को प्रेरणा करना का अभिप्राय वही में निवृत्ति के लिए तो निष्ठा दोनों की प्रतिपादन जब नहीं है तो शास्त्र का विषय कैसे होगा निष्ठा निष्ठा जो विषय होता तो एक पर विषय एक अपर विषय विवाह करेंगे ये दोनों निष्ठा शास्त्र का विषय

प्रतिपा है तेन से पाठी पूर्व पक्ष होने पर एवं पूर्व प्राप्त होने पर आगे अर्थ होने कहेंगे तो ठीक नहीं किन्तु तत्र ठीक रहता है तरह का पूर्व पक्ष होने पर आगे ननु यहाँ तो शंका करने पर

सन्न कहेंगे तो ठीक नहीं है शंका ठीक नहीं है कलाश वाले में क्या बात है सत्र है सत्तर कर दो तो सन्न को सत्र कर दो सत्र का अर्थ क्या होगा ऐसे पूर्व पक्ष होने पर एवं पूर्व पक्ष प्राप्त है सती तत्र इस तत्र ऐसे पक्ष होने पर आगे तत्र के आगे विराम नहीं चाहिए तत्र विराम नहीं चाहिए

तो धर्म संस्थापन स्वाभाव्य ध्रव्या भगवान का ये तो स्वभाव है धर्म संस्थापन धर्म को तो सम्यक स्थापना धर्म की रक्षा करना परमात्मा का कार्य कर्तव्य ये स्वभाव्या ध्रुवत्वाद अवश्य है धर्म द्वस्थापनाथम तो एक प्रादुर्भाव आप तो ये केवल अर्जुन को भूमि बाहर अपहरण करने के लिए भगवान उसको प्रेरणा देते ये नहीं भगवान का तो मुख्य है

स्वभावे धर्म संस्थापन संस्थापन स्वभाव्य द्रव्य द्रव्य क्या है ध्रुवत्वा अवश्य में इसलिए जो धर्म धर्मद्वय है प्रभुति धर्म निवृत्ति धर्म कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों की स्थापना धर्म स्थापना करने के लिए ही प्रादुर्भाव अपने उनका भगवान का प्रादुर्भाव दोनों धर्म स्थापना के लिए यही उनका उद्देश्य धर्म स्थापना करने के लिए ही प्रादुर्भाव प्रकट होते हैं ये माना जाता है

भू भार परिहाराय आर्थिक स्वार्थ भू भार परिहार तो अर्थ हो जाता है जब ब्रह्मा जी जाकर प्रार्थना करते है ये भगवान अवसर लेते हैं केवल इतने नहीं कि भूमि भार अपार करने के लिए नष्ट करने के लिए केवल कंस को मानने के लिए जन्म हो गए इतने है नहीं वो धर्म संस्थापना करना मुख्य उद्देश्य है जब अधर्म ज्यादा हो जाता है धर्म कम हो जाता है धर्म संस्थापना करने के लिए ही धर्म संस्थापना संभव है

ये मुख्य अर्थ तो धर्म संस्थापना करने से जो भू भार था वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा और शिक्षित हो गया मुख्य उद्देश्य क्या है धर्म संस्थापना करना अब भू भार का जो परिहार त्याग निवृत्ति आर्थिक स्वाद और आर्थिक अर्थ हो जाएगा धर्म हो जाएगा अर्थर्म नष्ट हो जाएगा तो भूमि में जो भार था भार निवृत्त हो जाएगा अर्थ शिक्षा हो गया मुख्य उद्देश्य है धर्म संस्थापन करना

तो धर्म संस्थन करना मुख्य उद्देश्य है तो फिर अर्जुन को क्यों कहते हैं अर्जुन निमित्तीकृत्य अर्जुन का निमित्त तो बना करके अधर्म स्वर्शन द्वारा ज्ञान निष्ठायान अवतरय गीता शास्त्र से पंचायत उचित हर निष्ठा देश पर सिद्धार्थ जी का ये तो वस्तु तो भूभार अहर करना परिहार करना ये मुख्य प्रयोजन मुख्य प्रयोजन है धर्म संस्थापन करना

धर्म संस्थापन करेंगे तो अपने आप को भूमि के भार अपार हो जाएगा तो धर्म संस्थापन करना है तो सबको कहना चाहिए कि सबके लिए कहा गया एक अर्जुनों को निमित्त बना करके जो अधिकारी सब अधिकारी के लिए कहा गया तो समझो जो अधिकारी आगे भी जो अधिकार बनेंगे समय हमेशा ही अधिकारी के लिए ही कहा गया एक निमित्त बनाया अर्जुनों को इस अर्जुनों को निमित्त करके अधिकारी नम अधिकारीम जो एक चल दिया अधिकारी सब अधिकारी के

अधिकारी के लिए सधर्म प्रवर्तन द्वारा अधिकारी कौन धर्म में प्रवृत्त होने के लिए जो मनुष्य है धर्म में अधर्म में अधिकारी पाप पुण्य कर सकता है उसको ही क्या करेंगे स्वधर्म प्रवर्तन द्वारा अपन धर्म में प्रवर्तन करना सकिय धर्म अन्य धर्म नहीं संभीत धर्म में प्रवर्तन के द्वारा अपने वर्ण धर्म में प्रवृत्त होने पर ही स्वर्णासर्म

तपसा हरितोषणार्थ साधन प्रवेदा चतुष्ट अपने धर्म अनुष्ठान बनना समय धर्म अनुष्ठान करेंगे तो परमात्मा की हरितोषणार्थ हरितोषण कृपा संतोष होगी तब तो साधन चतुष्ट होता है स्वधर्म प्रवर्तन होने से ही अपने धर्म करेगा कर्म निष्ठा करेगा कर्म निष्ठा के द्वारा अंत संशुद्ध

साधन चतुर्थ होने पर ही ज्ञान निष्ठा में अवतरण करेगा तो ज्ञान निष्ठा का तो मुख्य ही है कि ज्ञान निष्ठा में जाने के लिए उसके पहले कर्म निष्ठा भी आवश्यक है जिसमें पूर्व जन्म में बहुत जन्म में कर्म निष्ठा के द्वारा जिसका अंतरण शुद्ध तो है शुरू से अत्यंत वैराग्य हो जाता है तब तो ज्ञान निष्ठा में अत्यंत वैराग्य नहीं है तो पहले कर्मनिष्ठा कर्म उपासना जब भक्ति ये सब करे

अंत कर्ण शुद्ध हो का परिचय वैराग्य हो दृढ़ तब ज्ञान में अधिकार होता तो सदर्म प्रवर्तन के द्वारा ज्ञान स्थायम अवतारित ज्ञान निष्ठा में अवतरण करने के लिए गीता शास्त्र प्रणीत रचित है इसलिए इसी शास्त्र शास्त्र में कहा गया एक प्रयोजन उद्देश्य करके उसके लिए सकल अशेषार्थ प्रतिबाद अशेष अर्थ क्या है उसका साधन

ज्ञान निष्ठा तो मुख्य है किन्तु ज्ञान निष्ठा में जाने के लिए पहले कर्म निष्ठा चाहिए जैसे गीता शास्त्र में मुख्य के लिए ज्ञान निष्ठा कही गई और ज्ञान निष्ठा का उपाय भी कही गयी उपाय तो कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा का उपाय क्या है कर्मनिष्ठा उपाय भी कहा गया कर्मनिष्ठा तो उचितम अवश्य निष्ठा दम निष्ठा दिशा शास्त्र तो शास्त्र निष्ठा दो इसी शास्त्र में

निष्ठा दोनों निष्ठा को शास्त्रे तो परिहार करते स भगवान इत्यादि धर्मदय अर्जुन उपदीदे से चिकित्सु मरीच्यादीन अग्रे सृष्टि प्रजापति प्रवृत्तिलक्षण धर्म ग्राहयाद जगत

इधम जगत सृष्ट स भगवान इदम जगत सृष्ट जो नारायण पर्व का तो भगवान इधम जगत सृष्ट इस जगत द्वितियांत जगत की सृष्टि करेगी कस्य स्थिति में शिक्षु और उसकी स्थिति करना चाहते हैं भगवान भगवान मन था भगव अश्य अस्ती भगवान भग ऐश्वर्य

भगव जिसके पास है उसको भगवान का आ गया विष्णु पुराण विद्या ऐश्वर्य समग्र यश कहीं कहीं धर्म धर्म से यश ज्ञान सन्ना भग इतिरण शाम भग इण शरण नगो भगवते टिप्पणी है कला चलन टिप्पणी ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य धर्म

यश श्रीलक्ष्मी ज्ञान और भैरागे ऐश्वर्य धर्म यश, श्री, ज्ञान भैराख्यव को भगत स्विखा भगवान के पास जिसके पास संपूर्ण है उसको भगवान का देगा सब भगवान इदम जगत सृष्ट जगत के सृष्टि करने परमात्मा और तस्थिति में चिकित्सु उसकी स्थिति करने की इच्छा करते हुए मरीचिया अग्रे सृष्ट प्रजापति

ये प्रजापति है मरत्यादि इनके सृष्टि करके सृष्टि करके उनको तो प्रवृति लक्षण धर्म ग्राहया ना वेद उत्तम धर्म जो वेद में कहा गया प्रवृति लक्षण धर्म को ग्राहया ना ज्ञान करवाया ग्राहयाना से ग्रहण अर्थ में ज्ञान, ज्ञान करवाया भगवान ने ही इनकी सृष्टि करके प्रभुति लक्षण धर्म को ज्ञान कराया

तो पत्र नयेद गीता शास्त्र व्याख्यात मुचितम आप्त तो प्रणीतत्व तो तो निर्धारणार्थ पूरा पक्ष शंका करता है यहाँ ये गीता शास्त्र की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार तो गीता शास्त्र व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन ये गीता शास्त्र जी किसी आप्त के द्वारा प्रणीत हो आप यथार्थ वक्ता उनके द्वारा रचित है तो शास्त्र प्रामाणिक है तो शास्त्र के ऊपर व्याख्या करनी चाहिए

जो शास्त्र प्रामाणिक है नहीं होगा उसके बारे बड़ी व्याख्या करनी छोटी हो बड़ी हो व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है तो पहले गीता शास्त्र प्रामाणिक है निश्चय होना चाहिए तब तो व्याख्या होनी चाहिए तो शंका करता है गीता शास्त्र व्याख्या तो न उचित व्याख्या करना नहीं चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए आप तक प्रणित्वनिर्धारण आपका यथार्थ व्यवस्था द्वारा प्रणित का रचित उसका निर्धारण निश्चय नहीं होता है

यथार्थ वक्ता आपते के द्वारा रचित है ऐसा निश्चय नहीं हो तो उसकी व्याख्या क्यों करना तो तथा शास्त्र अंतर्गत ये अन्य शास्त्र है कुछ शास्त्र कोई कुछ अपने अपने लिखते है बौद्ध जैन नास्ते कुछ कुछ लिखते कुछ ना कुछ कहते तो आप प्राणिता नहीं तो उसकी व्याख्या विद्वान लोग प्रामाणिक लोग नहीं करते प्रमाणिक लोग जिस प्रकार अप्रामाणिक शास्त्र की व्याख्या नहीं करते तो भगवान शंकराचार्य जी यदि आप गीता शास्त्र निश्चय नहीं होगा

तो उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए ऐसा शंका करने पर इत्या मंगलाचरण से उद्देश्य दर्शेन आदो शास्त्रपणेतुर् आपत्व तो निर्धारणार्थम सर्वज्ञता प्रतिज्ञापूर्वकम सर्व जगत जनित आह मंगलाचरण से उद्देश्य मंगलाचरण क्या है उसका उद्द, उद्देश्य दिखाते हैं मंगलाचरण क्या है ग्रंथ आरम्भ करने के लिए आदो

शास्त्र पर्णतुर आत्तव तो तो निर्धारणार्थम शास्त्र रचना करने वाले आपत आप ते तो यथार्थ होता है, तो है। तो उसको निश्चय करने के लिए ही पहले कहते शास्त्र रचना करने वाले भगवान है जो कि सर्वज्ञ तो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तो है सर्वज्ञ आदि प्रतिज्ञापूर्वक वो सर्वज्ञ है इसको भगवान कहकर कहते सर्व जगत जन सब जगत का जनक है सब जगत को जो उत्पादन करता है

और सर्व जगत का उत्पत्ति सामर्थ्य वो सर्वज्ञ सर्वस्वती मान होना चाहिए यही सब कहने के लिए काश सगवान जो ऐसे सर्वज्ञ सर्वस्वती मान है वो ईश्वर है जो सर्व जगत का जनक हो सकता है प्रकृत भक्त में प्रकृतो नारायणाख्य देव सर्वज्ञ सर्वेश्वर जो नारायण पहले कहा है मंगलाचरण कहा है पहले

नारायण पर अव्यक्ता ये उद्देश्य क्या परमात्मा उनका स्मरण किया तो नारायण नाम को देव है वो सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है सबका सर्वशक्तिमान समस्तम अभी प्रपंचम उत्पाद्य व्यवस्थित है संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति करके स्थित है व्यवस्थित है जो संपूर्ण प्रपंच का उत्पादक है संपूर्ण प्रपंच का रक्षक है वो अनाप्ता नहीं होगा न तो नहीं

यथार्थारों को जगह करने चाहते उत्पत्ति तो करने वाले सर्व सर्व और अव का तो नहीं आप तो होता है यथार्थ वक्ता तो यथार्थ वक्ता तो वाला नहीं होता यथार्थ वक्ता तो, तो आप तत्व तो भिन्न दूसरे को ठगना जो चाहता है अवज्ञानी हो सकता है ईश्वर अनुग्रहता नाम आप तत्व तो तो सिद्ध्या ईश्वर से जो अनुग्रहित होते हैं ईश्वर कृपा पात्र होते हैं ऋषि महर्षि वो भी आप होते हैं

ऋषि लोग कभी जो त्रिकाल दृष्टि होते हैं ईश्वर कृपा से त्रिकाल दर्शित्व ईश्वर कृपा से प्राप्त तो होता है ईश्वर के पास जो त्रिकाल दर्शित्व तो होता है योगियों को ऋषि महोत्सव को त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर के अनुग्रह ईश्वर के अनुग्रह से मनुष्य में यदि तो आप तो आता है आप तो जिसके अनुग्रह से जीव में योग्य में ऋषि में आप आया वो अनुग्रह करने वाले जो ईश्वर वो कैसे अनाप्त होंगे

ईश्वर अनुग्रहता नाम आप तत्व सिद्धिया में पहले आप तो है जहाँ कहाँ कोई आप है यथार्थ वक्ता है कोई यथार्थ वक्ता है उसमें यथार्थ वक्त तो कैसे आ गया साधनों करने से साधन करने से कैसे आ जाएगा साधनों करने से फल देने वाले तो कोई होगा चाहिए योग साधना करेंगे योग साधना करेंगे तप करेंगे तो तप साधन करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा देने वाला कोई चाहिए

साधना करते करते करते उसे आप तत्व तो आ जाएगा अपने आप को से आ जाएगा कोई देने वाला है तो ईश्वर के अनुग्रह से आप तत्व तो तो सिद्ध होता है जितने है तो है योगी को? तो है। वो जिसके अनुग्रह से उसमें आप तत्व तो तो आया वो क्या होगा परमा उनसे भी बढ़कर महर्षि के वाक्य में क्या गलती हो सकती है किन्तु परमात्मा के वाक्य में कोई गलती नहीं है तब सिद्ध है परमात्मा परमात्ता परमश्चत् आप तस्वीर

पर मत परमोत्तम तो उत्कृष्ट आत्मत होता है परमात्म सिर् परमा है इसलिए भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो गीता शास्त्र आत्तपणित निश्चय होगा अक्तपणित तो तो निश्चय होने से व्याख्या न होना चाहिए न भगवता सिस्टम था था था था। अभी चातुर्वण्यदि विशिष्टम किरण गर्भ लक्षणम जगत न व्यवस्थित समास्थात्म शक्य थे भगवान ने बना दिया ये जगत को

भगवान के द्वारा शिष्ट हो जाने मात्र से भी कैसे रह जाएगी जगत सृष्टि करते आते से रह जाएगा कोई बनाने पड़े रह जाएगा पेड़ लगा देते हैं इतना से हो जाता है लगाने पड़े फिर इसकी रक्षा करनी पड़ती तो सिस्टम अभी चातुर्वन्य आदि विशिष्टम जगत जगत कैसा है चातुर्वन्य चातुरास नदि विशिष्ट है चा, चातुर् चात्र चतुर्वन है वह में शयन होता स्वयं स्वयं

चातुर्वन्य आदि चातुर्वन्य चातुराश्रम विचिष हिरण नगर विलक्षण हिरण्यगर्भ विराट पंचभूत भौतिक ये संपूर्ण जगत न्यवस्थिति में आस्था तुम सक्य थे व्यवस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है जगत व्यवस्थिति व्यवस्थित स्थिर नहीं हो सकता जगत क्यूँकी व्यवस्थापक अभाव तो है कहीं भी कुछ वस्तु हो तो उसका व्यवस्थापक व्यवस्थापक तो तो। तो होने पर ही व्यवस्थित रहेगा

व्यवस्थिति करने वाले कोई नहीं रहेगा तो व्यवस्था व्यवस्थिति फिर थी, नहीं रहेगी कोई वस्तु उसका विस्थापक और व्यवस्थापक को कोई होना चाहिए यहाँ तो व्यवस्था कोई नहीं है न सिर्फ परस ईश्वर से व्यवस्थापक कहीं के परमात्मा ही व्यवस्थापक है सारा जगह वस्तु को रक्षा करने वाले परमात्मा ही कहीं परमात्मा के व्यवस्थापक मानेंगे यदि व्यवस्थापक कोई परम आपका है सबको समान रूप से रखना चाहिए कोई सुखी कोई दुखी ये क्या व्यवस्था करते परमात्मा

यदि कोई सुखी कोई दुखी को मरी या, कोई अल्पकाल में मर जाए कोई दीर्घ कोई बड़े कर्म करता है बहुत दिन बचता है अच्छा कर्म करने वाले जल्दी मर जाता है ये क्या व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था करने वाले ईश्वर क्या होगा उसमें वैषम्य प्रसंग हो जाएगा यदि परमात्मा व्यवस्थापक को तो अन्य कोई व्यवस्था को है ही परमात्मा का व्यवस्थापक होगी तो परमात्मा वैषम्य आपत्ति रागद्वेश परमात्मा रागद्वेष होगा रागद्वेश नहीं होगा तो किसको

दुखी किसको सुखी कितने कष्ट देते दे, किसको ऐसा क्यों बनाते हैं ये शंका करने वाले कहता है परस से वर्ष से व्यवस्था वर होते है हैं ना वैषम्य आदि प्रसंग वैषम्य और मैं घुण्य क्रूरतो और क्रूरतो क्रूरक कितने कष्ट देते दे, इतने कष्ट देने के लिए उनको दया नहीं होता साधारण लोग को देखने पर दया हो जाता है कोई तड़ पर है दुखी है देखने पर अन्य लोग कोई भी रोग से पीड़ित है साधारण लोग भी कष्ट होते कितने दुख हो रहा है क्या दया आ जाती है

और परमात्मा की इतनी भी दया नहीं है आती इतने कष्ट देते तो, तो परमात्मा की क्या पति वैष्म्य और क्रूर तो प्रसंग इसलिए परमात्मा व्यवस्था पूरा नहीं होगा ऐसे शंका कर्म से कहते युवा में चिकित्सू की स्थिति करने के लिए ही परमात्मा ये धर्म ग्रह ज्ञान कराते कष्ट जो प्राप्त करता है अपने पाप का फलक होता है यदि पाप का फल उसे नहीं मिले तो कोई भी ये स्वभाव से अधर्म में प्रेरित होता है

अशास्त्र मार्ग स्वभाव से चलता है उससे निवृत्त होकर धर्म मार्ग में चले धर्म में से ही रक्षा होती है धरती धर्म रक्षा करने वाले कौन है धर्म इसलिए धर्म का ज्ञान कराते धर्म से ही रक्षा होगी केवल सुख दुख सबको सुख दे देने से जगत की स्थिति नहीं कि पाप जो बहुत करेंगे जगत स्थिर नहीं हो सकता है जगत को रक्षा करने वाले धर्म ही इसलिए धर्म को ज्ञान कराते हैं देखो ठीक

जगत मर्यादा विरित्व संकित कभी व्यवस्था में कर्मिक्षण तो जो जगत की सृष्टि होगी अब मर्यादा विरहित संकित उसी मर्यादा रही नहीं मर्यादा नहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी जो कुछ जो अपने मन चाहे करने लगे तो ऐसा होगा क्या होगा व्यवस्था नहीं होगी वर्णास्प व्यवस्था नहीं रहेगी ऐसा शंका करो कभी व्यवस्था में कर्मिक्षण

अभियान जगत की व्यवस्था करने के लिए इच्छा करते हुए व्यवस्थापकम आलोच्य भगवान ने विचार किया इसके जगत की व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्थापक बचाई विचार करके व्यवस्थापक किया किसको बनाया छत्र से अधिक क्षत्र से प्रसिद्धम धर्मम ये जगत का व्यवस्थापक भगवान किसको बनाया धर्म को व्यवस्थापकों ने धर्म को धर्म कैसा है क्षत्रिय होता है राजा बनकर के सब जगत को प्रार्थना करता है

ब्राह्मण भी अधर्म करेगा तो क्षत्रिय उसको रुकेगा किंतु क्षत्रिय को भी शासन करने वाले कोई यदि नहीं रहे तो फिर शासन कैसे होगा तो छत्र से आदि छत्र क्षत्र को भी शासन करने वाले कौन है धर्म इसे राजा को धर्म से राज्य पालन करना है ये शास्त्र के नहीं होता छत्र का भी छत्र होता है छत्र से अधिक छत्र छत्र का क्षत्रिय छत्र कौन है तथा भी धर्म अधिगम्य दृष्टवान

ऐसे धर्म ऐसे धर्म को ज्ञान कराके के श्रिष्टवान मधिक धर्म की सृष्टि की तथाविध धर्मम अधिक समझ गया यही धर्म ही तथाविध धर्मम इसी प्रकार धर्म है जो क्षत्र का भी क्षेत्र है जगत स्थिति करने वाला इसको समझ करके श्रिष्टवान धर्म को बनाया धर्म को ज्ञान कराए धर्म को परिस्थिति हुई श्रिष्ट से धर्म से छाद्य

पहले धर्म की स्थिति की व्यवस्था को कौन हुआ धर्म धर्म क्या है क्षेत्र का भी को ये जगत स्थिति करने के लिए जगत का व्यवस्थापक परमात्मा बनाया व्यवस्था उसे किसको बनाया धर्म को और धर्म के क्षेत्र का भी क्षेत्र धर्म की स्थिति परमात्मा कर्म से धर्म साध्य है या नित्य साध्य सृष्टि हुई धर्म से साध्य स्वभाव है क्या पाठ साध्य स्व साध्य तो स्वर्व

साध्य स्वभाव होते धर्म साध्य स्वाभाविक साध्य जो स्वभाव है कोई साधन करे या नहीं तो साध्य बनेगा बिना साधन साध्य होता है साधई तार मंत्रण असंभवाद साधक के बिना साध्य कैसे बनेगा पाठक के बिना भोजन कैसे बनेगा साधई तार मंत्रण असंभवाद साधक के बिना साध्य नहीं बनेगा तस्व तद अनुष्ठा तृतवन भोग स्वयं धर्म अपना साधक बनेगा स्वयं धर्म अपने को बनाएगा

स्वयं अपना साधक का नहीं बनेगा साधक धर्म से भिन्न होना चाहिए तत्य मतलब धर्म से तब अनुषात्र धर्म धर्म का अनुष्ठान करने वाले ऐसा ही होगा इसलिए धर्म का अनुष्ठान करने वाले जीव बनेगी प्राणी प्रभेदान नाम प्रायणाम तब तो जीव तो प्राणी विश्व से जिससे में से वो अधर्म प्राया नाम अधर्म बाहुल्य है वो धर्म कैसे बनेगी वो तो अधर्म में शास्त्रीय मार्ग में प्रभुत् स्वाभाविक है

कब योग मतलब धर्म का अनुष्ठा तो बनाई होगी कु कर्तव्य सृष्टि धर्म की सृष्टि कैसे होगी धर्म का बनेगा धर्म की उत्पत्ति कैसे होगी धर्म को कौन बनाएगा ऐसा संक्रमण से कहते ये धर्म को ज्ञान कराए किसको मरीच्यान प्रजापति मरीचाधीन प्रजापतिन प्रभु लक्ष्मण धर्म को ज्ञान कराया तो वही धर्म करेंगे मरीच्यादीन अर्थात क्या हुआ

धर्म करने के लिए पहले मरीच्यादि को ज्ञान कराया पहले मरीच्यादी धर्म करेंगे फिर धर्म का आगे ज्ञान कराएंगे तेम भगवता सृष्टा नाम प्रजा सृष्टि हेतु कौन हो गए मरीच्यादी जो प्रजा के हेतु याग दानादि प्रवृति साध्यम धर्मम अनुष्ठातुम अधिकृता नाम स्वकेत तद उपादान जो मरीच्यादि पहले सृष्ट हो

प्रजाशक्ति का हेतु धर्म है धर्म कैसे बनेगा वेद विहित तो कर्मजन्य धर्म होता वेद विहित तो याग दान आदि प्रवृति याग दान आदि से अपने वर्णासन धर्म प्रवृति याग दान आदि वर्णासन धर्म अनुष्ठान उसके साथ होता धर्म के धर्म कैसे बनेगा याग दान आदि वेद उत्तर विहित कर्मजन्य धर्म होगा

हीत तो कर्म होता है यागदान आदि आदि से वर्णा भीतः धर्म लेना ये कवुत् से साध्य होगा धर्म ये धर्म को अनुषान करने के लिए जो अधिकारी धर्मम अनुषातम यागदान यागदान आदि कवुत् से उत्पन्न होगा धर्म उसे धर्म अनुष्ठान करने के लिए अधिकृतान जो अधिकारी है सौख्य तद कर्म इसका मेरा यह धर्म है

करके उसमें प्रवृत्त होगा तदुपाधान ग्रहण उपकम इसलिए धर्म को ज्ञान कराया अपने ज्ञान होने पर उसमें जो अधिकारी है मेरा ये धर्म है मैं करूँ ऐसे करके उनका ग्रहण किया धर्म उत्पादन करके मनुष्य को ज्ञान कर विशेषार्थम धर्म विधि नष्ट चैत्य बंधन बहुत

बुद्ध बहुत मत में बौद्ध धर्म में चैत्य स्तूप तो कुछ बना करके उसकी वंदना परिक्रमा आदि कुछ न कुछ करते तो अपने मन कल्पना करके कुछ ना कोई लोग कोई किसको कोई किसको किस को कल्पना करते ऐसा धर्म नहीं वो तो, तो अनाथ के द्वारा रचित है ऐसे बहुत मत बहुत चल रहा है उसे विशेष तो बताने के लिए कहते वेदोत्तम धर्म धर्म किसको लेना ले तो वेदोत्तम तो लेना वेदोत्तम धर्म रहना

अन्य जो धर्म वेद विरुद्ध है वो धर्म नहीं सर्वत्र शास्त्र में जो कहा गया है सब शास्त्र से मूल शास्त्रों का वेद वेद प्रमाण वेद के विरुद्ध होगा तो वो अप्रमाण होता है उसको नास्तिक नास्तिका वेद निंदता जितने स्मृति है उसमें भी जब के कहीं वेद के विरुद्ध का मिला स्मृति वे अप्रमाण वेद मुख्य वे प्रमाण है और ये सब

वेद उक्त धर्म का ही प्रतिपादक स्मृति स्मृति सब पुराण फैलायाद धर्म का ही जो उसके विरुद्ध है वो अप्रमाणिक क्योंकि वेद निश्चय वेद की रचना करने वाले कोई नहीं जो अन्य धर्म बौद्ध आदि शास्त्र उनके रचक उनके धर्म के धर्म को प्रतिपादन करने वाले जब आचार्य आरम्भ हुआ प्रारंभ करते शास्त्र आरम्भ होता है वेद का

आरंभ नहीं पूर्व कल्प में जैसे वेद था इस कल्प में ऐसे वेदा यथा पूर्व मकल वेद का कल्प के अनुसार बराबर है वेद अनादि यदि ऋषि वेद का उनको वेद तो ज्ञान का आविर्भाव होता है समाज में वेद का दर्शन होता है ऋषय मंत्र दृष्टा मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते जिनको समाज में मंत्र का ज्ञान होगा वो ऋषि ऋषा लग्न होते तो भी

अपने मन से कुछ ना कुछ कोई कहेगा हमको ऐसे ज्ञान हुआ वो तो नहीं जो वेद है वही ज्ञान होगा तो प्रामाणिक तो होगा नहीं तो कोई समाज में बैठ करके तो हमको से दिखने लगा हमको ऐसे कहने लगा तो वेद कर निश्चित तो नहीं होगा वेद हुई है मंत्र को जानने वाले और अपने नाम के विषय कोई रिसीव मोर्च जोड़ देता है वो जोड़ने पर भी ऋषि नहीं कहा जाएगा मंत्र की दृष्टा वेद मंत्र की दृष्टा तभी वेद मंत्र इसे चल है जो वेद मंत्र इस अनादिकाल से है कुछ लुप्त हो गए चल रहा है

परिशय मंत्र तो होते तो मंत्र की ज्ञात होते तो ये हो गया वेद उक्त तो धर्म है उससे अतिरिक्त तो जो कुछ कहता है वो धर्म नहीं होगा इसलिए इसमें दे दिया धर्म कैसा है वेद उप तो धर्म ऐसे वेद उपाय नई तो बता जगत अशे समय जगत मात शक्य थे इतने मात्र से संपूर्ण जगत की व्यवस्था कैसे बन जाएगी प्रवृति मार्ग पुरुष धर्म प्रति भी

निवृत्ति मार्ग से तेन व्यवस्थापना ये जो है, धर्म है प्रवृति मार्ग से प्रभु धर्म प्रति नियत प्रवृत्ति मार्ग ये धर्म के लिए नियत निश्चित है ऐसे धर्म के लिए प्रभुति में याग दान धर्म करेगा तो प्रभु मार्ग से धर्म होगा ये तो किन है किन्तु निवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा उसे याग दान इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा

निवृत्ति व्यवस्था युवा निवृत्ति मग की व्यवस्था कैसे होगी उधर्म से नहीं होगा यागदान प्रभृति से उत्पन्न धर्म इतर धर्म से मुख्य नहीं होगा त्रपुअ सन सनंदना उत्पाद्य निवृत्तिधर्म ज्ञान वैराग्य लक्षण ग्राहियमास प्रवृति मगेश धर्म उपदेश, उपदेश किया कि मरीच्यादी प्रजापति

मरीजाति से अन्य है सन का संबंधना दिन इनको उत्पत्ति करके इनकी उत्पत्ति करके उनको निवृत्त धर्म धर्म है एक प्रभु धर्म और एक निवृत्ति धर्म प्रभु लक्षण धर्म पहले ऊपर हो गया निवृत्त लक्षण धर्म वो क्या है निवृत्त लक्षण धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षण ज्ञानम से वैराग्यम से ज्ञान वैराग्य लक्षण ये धर्म उस धर्म का लक्षण ज्ञान और वैराग्य निवृत्त लक्षण धर्म क्या है ज्ञान

और वैराग्य दोनों चाहिए शास्त्राधि तो ज्ञान ज्ञान और वैराग्य दोनों ज्ञान करवाया परमात्मा ने समत निवृत्त रूप से धर्म से समादि आत्मनुम कमा निवृत्त धर्म क्या है निवृत क्या है समि समु निग्रह बाह्य इंद्र निग्रह ये सब है उसमें आ ज्ञान के पास में

ज्ञान ज्ञान वैराग्य ज्ञान होता विवेक वैराग्य अतिशय समाज अतिशयोग विवेक वैराग्य अधिक होगा तो समाज अधिक होगा विवेक वैराग्य नहीं हो तो समाधम नहीं होता है। समता विवेक हो वैराग्य हो, हो तो समाधवादी अतिशय हो जब विवेक अधिक हो वैराग्य बढ़ेगा तो समाधमा होगा तथो विवेक आदि सत्य गम विवेक वैराग्य

उसका गमक ज्ञापक तो हो गया विवेक वैराग्य है तो अवश्य समदमादि होगा समि है विवेक वैराग्य तो समम होगा समदम हो का कारण इसे विवेक आदि उसका गमक ज्ञापक हो गया विवेक वैराग्य होता समि होना से धर्म में बहुविधान विवाद दसनाध धर्म में ये विवाद है बहुत जानने बारे में भी विभिन्न प्रकार मतभेद है विवाद द

कारणीभूत धर्मांतरम वापिस सस्तव्यम अति से आशंका कहते विभिन्न विवाद जगत के स्थिरत्व के लिए कारणीभूत अन्य कोई धर्म की उत्पत्ति करना चाहिए ये प्रभुत्वर निवृत्त चरण दो हो गया और जगत स्थिर करने के लिए विभिन्न प्रकार धर्म कहते और अन्य धर्म की उत्पत्ति करनी चाहिए इसे आशंका है सही नहीं विविध हो ही वेदो धर्म वेदोक्त कर्म दो ही प्रकार अन्य धर्म नहीं तो क्या है प्रभुत्व रक्षण

निवृत्ति प्रभृति लक्षण है ये एक प्रभु धर्म है और एक निवृत्तिण दो ही प्रकार ये तक एक जगतअस्थिति कारण जगत स्थिति कारण प्राणी नाम साक्षात ना, अभ्युदय निश्चय द्या से हेतु स धर्म ये धर्म का लक्षण है साक्षात अभ्युदय निश्चय सेतु द्या यह स धर्म प्राणियों के साक्षात अभ्युदय

अनिश्चे का जो हेतु धर्म धर्म से अभिद स्वर्ग परमलो का प्राप्ति धर्म संपत्ति सुख प्राप्ति अनिश्चय से मुख्य की प्राप्ति साक्षात अभिद निश्चे हेतु या ओम ओ मित्र षर शोस्वी